अर्थ हे सोम तू सबका मित्र है तू सब स्वीकार करने योग्य स्तोत्र देखकर मित्रों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न करके तू अपने में से रस यज्ञ में उत्पन्न कर दे अर्थ हे सोम तेरी तेजस्वी प्रकाश के कारण दुलोक के अधो भाग पर अर्थात पृथ्वी पर पवित्र जल अपने-अपने स्थानों से फैलाते हैं अर्थ हे सोम ये सात नदियां तेरी आज्ञा मानकर चल रही हैं तथा गोवे तेरे पास दौड़कर आती हैं अर्थ हे सोम अक्षय अन्न का धारण करने वाला तू इंद्र को देने के लिए आनंद देने वाला रस निकाला तू धारा से चलो इंद्र के पास पहुंचो अर्थ हे सोम प्रेरणा देने वाले सात ऋतृज तुज ज्ञानी का यज्ञ कार्य में स्तुतियों से उत्तम प्रकार वर्णन करते हैं सात ऋतृज यज्ञ में सोम की स्तुति करते हैं अर्थ हे सोम अंगुलियों से मेढ़ी के बालों की छाननी में से छानने के समय तू शब्द करता हुआ छाना जाता है उस समय तुझे शुद्ध करती है जब शब्द करता हुआ तू पानी में मिलाया जाता है ऋतुओं की अंगुलियां सोम को पकड़ती हैं तथा जल में सोम रस मिलाया जाता है और छाना जाता है उस समय सोम रस शब्द करता हुआ पानी में गिरता है अर्थ हे ज्ञानी एवं अन्नवान सोम तुझ शुद्ध होने वाले सोम रस की धाराएं चलने लगती हैं जैसे अश्वशाला से घोड़े छोड़े जाते हैं जिस प्रकार अपने बांधने के स्थान से छोड़ने से घोड़े चलने लगते हैं उसी प्रकार सोम से रस की धाराएं वेग से नीचे पात्र में उतरती हैं अर्थ मीठा रस रखने के स्थान में रहे पात्र में नीली के बालों की छन्नी से रस छानकर रखा जाता है अंगुलियां पुनः पुनः उस रस को शुद्ध करती हैं अर्थ सोम रस जल में मिलने के लिए जाते हैं तथा प्रसूत हुई गौएं घर में आती हैं उनके समान सोम यज्ञ में स्थान पाते हैं सोम रस जल में मिलाते हैं और गौएं अपने बछड़े को मिलने की कामना से अपने निवास स्थान में आती हैं वैसे सोम रस यज्ञ में आते हैं अर्थ हे सोम हमारे बड़े यज्ञ में नदियों के जल आते हैं तथा सोम रस में मिलाए जाते हैं तब सोम रस को गो गोदुग्ध से मिश्रित किया जाता है नदियों के जल सोम रस में मिलाए जाते हैं तथा गोदुग्ध भी सोम रस में मिलाया जाता है उस मिश्रण का यज्ञ होता है बाद में उसका सेवन किया जाता है अर्थ हे सोम इस तेरी मित्रता में रहे तेरे से सुरक्षितता चाहते हुए हम तेरी मैत्री चाहते हैं अर्थ हे सोम बड़े मनुष्यों का निरीक्षण करने वाले गौवों का रक्षण करने वाले इंद्र के लिए तू रस निकालो तथा इंद्र के पेट में जा अर्थ हे सोम तू महान तू बड़ा है श्रेष्ठ है सोम तू वीरों में श्रेष्ठ है युद्ध करके ही हमेशा विजयी होता है अर्थ जो सोम उग्र वीरों से अधिक उग्र है जो शूरों से भी अधिक शूर है और अधिक दान देने वालों से ही बना जानी है अर्थ हे सोम तू उत्तम वीर्यवान अन्न हमें दे दो और पुत्र पोतरो के शरीरों के साथ संबंध हमारा श्रेष्ठ रीति से रहे मैत्री का संबंध हम चाहते हैं सहायक का संबंध तुमसे हम चाहते हैं अर्थ हे अग्नि हमारे जीवन का संरक्षण तू करता है हमारे लिए अन्न और बल दे दुष्टों से दूर कर अर्थ अग्नि ऋषि अर्थात ज्ञानी तथा ज्ञान देने वाला है पंचजनों का हित करने वाला पौमान सामने रखा है उस बड़े घर वाले अग्नि की हम स्तुति गाते हैं अग्नि ज्ञान देता है अपने प्रकाश से सबका ज्ञान करता है पंचजनों का हित करने वाला पवमान सोम यज्ञ में अग्र स्थान में रखा है हम उसकी स्तुति करते हैं अग्नि की उष्णता शरीर में रहने से मानव को ज्ञान प्राप्त होता है शरीर ठंडा हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होता अग्नि का यह महत्व है अर्थ हे Agne उत्तम कार्य करने वाला तू हमारे लिए उत्तम पराक्रम करने का बल तेज उत्पन्न कर दो मेरे अंदर धन एवं पुष्ट धारण कर अर्थ सोम का शत्रुओं का अतिक्रमण करके दूर जाता है उत्तम स्तुति प्राप्त करता है सूर्य की भांति सबको बताने वाला है अर्थ रीतियों द्वारा शुद्ध होने वाला वह सोम देवों के पास जाता है वा सोम देवों के पास जाने वाला यज्ञ में अर्पित करने के लिए रखा है यह तेजस्वी है अर्थ यह सोम बड़ा तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न करता है तथा काले अंधकार को नष्ट करता है सोम प्रकाश से चमकता है इस कारण यह सोम अंधेरे को नष्ट करके प्रकाश देता है अर्थ अंधकार को नष्ट करने वाले हरे वर्ण के सोम की किरणें बाहर आ रही हैं यह प्रकाश किरणें शीघ्र जाने वाली और चारों ओर प्रकाश देने वाली हैं सोम रस चमकता है उससे प्रकाश की किरणें बाहर आती हैं इससे अंधकार दूर होता है अर्थ सोम उत्तम रथवान शुभ्र किरणों से अति स्वच्छ दिखाई देता है मृुत गणों के साथ रहने वाला यह सोम हरे वर्ण का प्रकाश देता है सोम अति शुग्रह वर्ण वाला होता है वह उत्तम रथ वीर की भांति बड़ा शूर है वीर की भांति कार्य करने वाला है मृुतों की भांति वीरता के कार्य यह करता है इसका रंग हरा है तथा यह प्रकाशमान होता है अर्थ सोम अपने तेज के किरणों से संसार में व्यापता है यह उत्तम अन्न देता है और स्तोता के लिए उत्तम शौर्य प्रदान करता है अर्थ रस निकाला सोम मेढ़ी के बालों से बनाई छन्नी में से छाना जाने वाला इंद्र के पास जाता है अर्थ यह सोम गौ चर्म पर पत्थरों के साथ खेलता है तथा इंद्र को आनंद प्रदान करने के लिए बुलाता है गौओं के चर्म पर पात्र में रखा यह सोम पत्थरों से कूटा जाता है तथा वह सोम आनंद प्राप्त करने के लिए इंद्र को बुलाता है सोम रस पीने से आनंद प्राप्त होता है अर्थ जिस तेरा तेजस्वी सोम रस रूपी दूध जैसा अन्न दुलोक से लाया है हे सोम उस सोम रस से दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सुखी रख सोम स्वर्ग से अर्थात हिमालय की चोटी के ऊपर से लाया है उस सोम रस के पान से दीर्घ जीवन एवं सुख प्राप्त करें सप्त षष्ठतम सुक्तम अर्थ हे सोम तू आनंद देने वाला बलवर्धक तथा अहिंसा रहित यज्ञ में धारा से रस देने वाला है ऐसा तू आनंद देता हुआ धन दे सोम रस पीने से उत्साह में आनंद प्राप्त होता है आनंद देने वाला यह सोम धन देकर हमारा आनंद बढ़ाए अर्थ तेरा रस निकालने पर वह मानवों का अर्थात ऋतजों का आनंद बढ़ाता है यजमानों को धन देने वाला तथा आनंद देने वाला होता है ऐसा तू इंद्र के लिए अन्न के साथ आनंद देने वाला हो अर्थ हे सोम पत्थरों से कूटकर रस निकाला तू तेजस्वी उत्तम बल बढ़ाने वाला अन्न शब्द करता हुआ हमें दे अर्थ प्रेरित हुआ सोम मेढ़ी के बालों की छाननी में से नीचे उतरता है उस समय हरे वर्ण का यह सोम शब्द करता हुआ नीचे के पात्र में उतरता है अर्थ हे सोम तू मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाना जाता है हविष्यानो को प्राप्त करता है बहुत से सौभाग्य प्राप्त करता है गौवों से प्राप्त होने वाला विभिन्न अन्न प्राप्त करता है अर्थ हे प्रकाशमान सोम सहकरो गौओं से युक्त सहस्त्र प्रकार का बहुत से घोड़ों से युक्त धन हमें भरपूर दो अर्थ छाननी में से छाने जाने वाला शुद्ध होने वाले शीघ्रगामी सोम रस अपनी गतियों से इंद्र को प्राप्त होते हैं अर्थ सोम रस सोम नामक वनस्पति से निकला रस है इंद्र के समीप जाने वाला यह सोम सब जगह गमन करने वाले इंद्र को देने के लिए यह पहला निकला रस है अर्थ अंगुलियां मीठा रस देने वाले उत्तम वीर्य युक्त सोम को प्रेरित करती हैं उस समय स्तुति का गान ऋतृज करते हैं सोम को अंगुलियां पकड़ती हैं उस सोम को दबाकर उससे रस निकालती हैं उस समय ऋतृज मंत्र पाठ करते हैं अर्थ मेढ़ों को अश्व स्थानों में जोड़ने वाला पूषा देव सब गमन स्थानों में हमारा रक्षण करने वाला हो कन्याओं के विषय में हमारी मदद करे अर्थ यह सोम मुकुटधारी पूषा के लिए मीठे घृत की भात रस देता है तथा हमारी कन्याओं के विषय में मदद करता है हे तेजस्वी रस देने वाला यह सोम तेरे लिए शुद्ध घृत की भांति रस देता है तथा हमारी कन्याओं के विषय में मदद करता है अर्थ हे सोम ज्ञानियों की स्तुतियों को प्रेरणा देने वाला तू धारा से रस दे देवों में तू रमणीय पदार्थ देने वाला है अर्थ जैसा शयन पक्षी अपने घर में आता है वैसा सोम कलशों में जाता है सोम रस शब्द करता हुआ पात्रों में जाता है